भाषण में जिज्ञासाधिकरण में अथ शब्द का अर्थ पर विचार हुआ था अथ शब्द का अर्थ आनंद में कहना चाहिए आनंदर्य का अर्थ यहां कोई क्रम अपेक्षित नहीं है तो पूर्व मीमांसा के साथ यहां कोई क्रम का संबंध नहीं है ऐसा भाषिकार दिखाया पूर्व मीमांसा का अध्ययन करने के पहले स्वाध्याय अपेक्षित है तो जो सामान्य स्वाध्याय है वो करना चाहिए सुशाखा का अध्ययन उसके बाद में पूर्व मीमांसा का अध्ययन होगा यहां ब्रह्मजिज्ञासा के लिए स्वाध्याय अपेक्षित है किंतु ब्रह्मजिज्ञासा के पहले और भी कुछ साधन अपेक्षित है उससे आनंदर्य ब्रह्मजिज्ञास जाए वो साधन है नित्यात्य वस्तु विवेक इह अमुत्र्थ भोग विराग समाधि साधन संपद और इनके इन साधनों के अंतर ब्रह्म जिज्ञासा अवश्य होगी इसीलिए इसको साक्षात पूर्व में रखा स्वाध्याय तो पूर्व में है किंतु वो सामान्य में आ गया साक्षात पूर्व में यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा के लिए साधना संबद्ध ही है ऐसा भाष्यकार ने कहा था टीका चल रही थी टीका में कहा कि अध्ययनादे ब्रह्म जिज्ञासाया अमग्रीवा तथा अन्य वाच्य इत्या अध्ययन विधि से प्राप्त जो अध्ययन है वो ब्रह्मजिज्ञासा में साक्षात सामग्री नहीं होने से क्योंकि अध्ययन मात्र से ब्रह्म हो जाएगी ऐसा नहीं वेदाध्ययन किया इसलिए ब्रह्म हो गई ऐसा नहीं होता साक्षात साधन नहीं है इसलिए असामग्री है ऐसा सिद्ध होने पर सामग्री बोध क्या है उसको कहना है उसके लिए उच्चदय ग्रंथ से भाष्य का उत्तर दिया शास्त्रीय विधे तादृगेवा अधिकार निमित्त मीति आह शास्त्रीय विधि हो तो उसके लिए शास्त्रीय अधिकारी ही अपेक्षित होता है जिस प्रकार की शास्त्र की विधि है उसको जानना चाह रहे हैं तो शास्त्रीय मार्ग से आचरण करना पड़ेगा शास्त्रीय मार्ग से जीना पड़ेगा तब आप शास्त्रीय अधिकारी बनेंगे उस क्रम से उसको प्राप्त किया जाता है इसी को कहते हैं संप्रदाय विधि या अध्ययन विधि आदि जो पूर्व कहा गया ये सब शास्त्रीय विधि में आता है so, तो अध्ययन करने के लिए अध्ययन विधि के अंतर्गत जाना पड़ेगा ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए उसके शास्त्र के नियम के अनुसार जाना पड़ेगा ऐसे विधि अपेक्षित है ऐसे अधिकार यहां अपेक्षित है ऐसा मत्वा ऐसा मन में रखकर भाष्यकार कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा इत्यादि कहा नित्या नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है इसके विषय में टीकाकार विस्तार करते हैं आत्मा आत्मातिरिक्तम सर्व कार्यवाद घटवन अनित्य ऐसा अनुमान से जानना पड़ेगा आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ भी है सर्व कार्यत्वा कार्य होने से अनित्य होता है यदि कोई वस्तु को आप आत्मा से ब्रह्म से अतिरिक्त जानते हैं तब वो मिथ्या होता है आत्मरूप से सब कुछ है आत्मे वेद गुम सर्वम ब्रह्म वेद गुम सर्वम ऐसा जान लिया तब तो वो ब्रह्मज्ञान हो गया वो जीवन मुक्ति की स्थिति हो जाएगी वो ब्रह्माकार वृत्ति की प्राप्ति है किंतु आत्मा से अतिरिक्त कोई विषय को जानता है आत्मा से अतिरिक्त कोई विचार आता है कोई ज्ञान होता है कुछ भी होगा वो ब्रह्म नहीं है ऐसा का जो मन से प्राप्त होता है विषयों इंद्रियों से प्राप्त होता है ये सब आत्मा आत्मातिरिक्त है ऐसा यदि आप जानते हैं तो सर्वम आत्मा आत्मातिरिक्त सब कार्य होता है आगाश आदि से लेकर के जितने भी कार्य प्रपंच है ये यदि आत्मा अतिरिक्त है तो कार्य है तो कार्य होने पर घट अवत, घट के समान हो जाएगा घट में क्या है कार्यत्व भी है और आत्मातिरिक्तत्व भी है तब वो अनिच्य होता है तो यत्र यत्र तत्र ये व्याप्ति मिलता है ये प्रसिद्ध व्याप्ति इस प्रकार अनित्य क्या है निश्चय किया उसके बाद नित्यो आत्मित आत्मा एक ही नित्य है क्योंकि अकृतक भावत्वा कृतक नहीं है बनाया गया नहीं है यानी कोई उत्पत्ति नहीं हुई है सृष्टि नहीं हुई है आत्मा की सृष्टि नहीं जिसकी सृष्टि है वो नश्य होता है और जो सृष्टि नहीं है वो नश्य नहीं होता वो नित्य होता है मन प्राग भाव और प्रध्वंस अभाव अप्रदयोगित्व जिसमें आएगा प्राग भाव अप्रतियोगित्व सदी प्रध्वस्व अप्रदियोगित्व नित्यत्व और प्राग भाव प्रदियोगित्व सदी प्रध्वंसभाव प्रतियोगित्व तो इत्यादि जो हो वो अनिश्चित होता है इसीलिए पहले नहीं था ऐसा भी नहीं है और बाद में नहीं रहता है ऐसा भी नहीं है वर्तमान में रहता है इसको नित्य कहते हैं तो इस ये लक्षण ब्रह्म में घट जाता है आत्मा घट जाता आत्मा में घट जाता है जो कार्य होगा वो प्रागभाव प्रतियोगी होता है कार्य पहले उत्पन्न नहीं रहता है इसलिए प्रागभाव अप्रदियोगित्व तो कार्य में नहीं आएगा प्रागभाव भाव प्रदियोगित्व तो आएगा और उत्पत्ति के बाद में वो ध्वंस होता है उसमें तो ध्वंस प्रदियोगित्व तो भी उसमें रहेगा इसलिए कार्य में अनित्यत्व मिलता है नित्यत्व तो नहीं मिलेगा इस प्रकार से जब विवेक करके नित्यानित्य वस्तु का विवेक करना कौन नित्य है कौन अनित्य वर्तमान देह स्थिति हेतु अषिद्ध अन्ना अतिरिक्ता दृढ़ा चेदो वृत्ति इहा भोग विराग एक शब्द में कह दिया था इहा भोग विराग इस लोग में परलोक में जितने भी भोगाथक विषय है उनसे सब विरक्त हो जाना लेकिन उन सबसे विरक्त हो गया तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा साधक जिंदा ही नहीं रह सकता है तो खाने पीने की चीजों तो छोड़नी पड़ेगी उसको तो रखना पड़ेगा और रहने के लिए कुछ स्थान पहनने के लिए कुछ कपड़ा शीर स्पर्श आदि से अपने शरीर को बचाने के लिए कपड़ा आदि भी चाहिए तो सामान्य ये सब रखना पड़ेगा बोलते हैं अमूत्रार्थ भोग विराग यद्य भाषिकार ने कहा तब भी यहां पूरा शब्दार्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए इसमें कुछ संक्षिप्त अर्थ करना चाहिए परिसीमित सीमित अर्थ करना चाहिए क्या करना पड़ेगा कि वर्तमान देह स्थिति हेतु वर्तमान शरीर को बनाए रखने के लिए जो जो आवश्यक है इसका बहुत विशेष विचार करना पड़ेगा ये वर्तमान शरीर को बनाए रखने के लिए जो साधन बोलेंगे तो सारे साधन आप उसी से मतलब से लाते ये भी क्यों लाया वो भी काम आएगा ये भी क्यों लाया वो भी काम आए एक चीज कभी एक साल में एक बार इस्तेमाल नहीं करते तब भी हम इकट्ठा करके कमरे के अंदर भर देते हैं वो क्योंकि वो रहेगा तो हम सुरक्षित है ऐसा सुरक्षितत्व तो महसूस करता है खुद होता होता कुछ नहीं कोई चीज काम नहीं आती है वो सड़क खराब हो जाता है तो ऐसे ही भी होता है हमारे बहुत भविष्य के बारे में हम सोचते हैं उतने आवश्यक नहीं है आवश्यक है अब साल में कम से कम एक दो बार जिस वस्तु को हम इस्तेमाल करें उतने भी हम रख सकते हैं लेकिन नियम में बोल रहे कि उतना भी नहीं रखना चाहिए कल के लिए नहीं सोचना चाहिए ऐसा बोलते हैं आ? वो जो भी है इस प्रकार से देखना पड़ेगा विचार करना पड़ेगा ऐसा नहीं सब चीज अच्छी चीज है वो अच्छी चीज सारे हमारे कमरे में आ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छी चीज बहुत है और उपयोगी चीज भी है इसका मतलब वो सारे लाके हम परिग्रह करके रखें ऐसी जरूरत नहीं है जैसे अभी कहीं यात्रा आपको करनी है गाड़ी की जरूरत है जा आप जाते हैं गाड़ी में जाते इसका मतलब गाड़ी ला करके अपने कमरे में रखें या अपने पास रखे ऐसी जरूरी नहीं चलो गाड़ी तो लोग रखते हैं वो छोड़ दो अभी जैसा ट्रेन में यात्रा करनी पड़ती है ट्रेन ट्रेन में भी यात्रा करनी पड़ती है वो भी जरूरत जरूरतमंद चीज है और साल में दो बार तीन बार दस बार हम यात्रा करते हैं इसका मतलब ट्रेन खरीद के हम अपने पास रखेंगे ऐसा जरूरत नहीं है इसलिए सब चीज जो जरूरत है सारे ही रखना आवश्यक नहीं है जो जितना हम रखने से नित्य उपयोग में आता है या कभी कभी भी उपयोग में आता है उसको भी रख सकता है लेकिन बहुत सारे परिग्रह नहीं करना चाहिए बहुत सारे परिग्रह करने का बड़ा दोष है योग सूत्र में इसके बारे में बताया जब आप परिग्रह बहुत करेंगे ये परिग्रह का संस्कार बने जो बड़ा खतरा होता है परिग्रह का संस्कार बनने का मतलब आप कभी जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं आ सकते इतना तक उन्होंने कहा क्यों हम ये भी रखना चाहते वो भी रखना चाहते ऐसे रखना सब रखना है ये सब दिमाग में जा रहा हैं ना दिमाग में जाने से दिमाग ये सोच करके संस्कार बना देता है इसका मतलब ये ये चीज होने से ये जिंदा रहेगा मुक्त होकर के गिरस्त होकर चिंतन नहीं करता तो ये परिग्रह ऐसा संस्कार को बनाएगा वो आगे जन्म में ऐसे चीजों को लेकर के रखने का संस्कार बनाएगा संस्कार बनाएगा तो क्या बनेगा अब ऐसे ऐसे जीव बनेगी सबसे परिग्रह करने वाले जीवों में मनुष्य ही होता है तो मनुष्य भी बन सकता है फिर चूहा बन सकता है तो जो जो परिग्रह करके रखते हैं पशु पक्षी कोई भी बन सकती है तो ये क्या होता है कि हम जैसा अभ्यास करते हैं ना हम हमको वो मालूम नहीं पड़ता है वो मालूम नहीं पड़ता है ऐसा संस्कार हमारे अंदर जाए क्योंकि संस्कार हम जानबूझ के नहीं बनाते जो प्रवृत्ति हम करते हैं उससे संस्कार अपने आप बनता है संस्कार नहीं बनाने के लिए हमारे पास कोई उपाधि नहीं हम कोई विषय को बार बार भोग करेंगे विषय का बार बार संपर्क करेंगे उस संबंधी संस्कार अपने आप उत्पन्न होता है उसको कोई रोक नहीं सकता इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए कि यदि आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं शरीर बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो ये परिग्रह से बाहर आना पड़ेगा क्योंकि ये शरीर सबसे बड़ा परिग्रह है शरीर को पकड़ के रखे तभी तो प्राण इसके अंदर है तो वो परिग्रह से आप बाहर का सोचो एक एक करके आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते हो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ये शरीर के संबंध परिग्रह में आ गया इसीलिए क्या होता है इसको लेके आगे जाएंगे इसलिए यहां कहा वर्तमान शरीर की स्थिति के लिए जितना आवश्यक है और वर्तमान शरीर की अपनी स्थिति के लिए दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए ये भी एक है अब दूसरे को परेशान करेंगे अपने शरीर के साथ आपकी आसक्ति दृढ़ हो जाती है और वो परेशान करने का फल कुछ और मिल जाता है वो भी हो जाता है ऐसे भी करते अपने रक्षा के लिए बहुत लोग दूसरे जीवों को पीड़ा देते हैं उनको मारते हैं सब कुछ करते हैं वो केवल अपने शरीर की रक्षा के लिए अब दूसरे जीव जो है अपने थोड़ा खा पी करके अपने जीवन चला रहे हैं आप पूरा कमरा भर के सामान रखा है और उसको खाली जो है थोड़ा फल खाना होगा दो चार जो है जैसे बंदर होते इधर उधर से कोई पत्ता तोड़ के खाएगा दो चार खाएगा तो उसका पेट भर जाता उसके पास न कोई रखने की सुविधा है कुछ भी नहीं है ऐसे में हम इतना सारा रख रहा है और वो रखने के लिए नहीं है उसको जिंदगी के लिए अपने जीवन चलाने के लिए वो चाहिए तो दो चार तोड़ लिया खा लिया तो क्या हो तो, क्योंकि उसके वो तो भगवान ने उसको नियम में रखा भगवान ऐसे कर सकता उसका तो वो तो आप पहले तो जंगल को पूरा आपने कब्जा कर लिया जंगल को खाली कर दिया अब जंगल में खाने पीने की कोई चीज नहीं है अब वो कहां जाएगा वो इधर ही आएगा ऐसे आकर ही करता है इसका मतलब हरेक जीव का अपने परिमित दिया हुआ है उनको भी रक्षा हो रहे हैं और हमारे से भी ज्यादा उनकी उम्र होती है सब चलता रहता है इसीलिए परिग्रह एक बड़ा दोष है ऐसा बताया योग सूत्र में उसका जो है साइंटिफिक रीजन बताया है कि मानसिक रूप से उसका असर कैसा होता है ऐसा करके लंबा चौड़ा वहां है इसीलिए वर्तमान देह स्थिति कहने पर जो भी हम कर सकता है ऐसा नहीं सोचना है वर्तमान देह स्थिति हेतु अनिषि उसमें दूसरा जोड़ दिया वो स्थिति हेतु के लिए जो जो आप एकत्रित करेंगे सामग्री वो भी शास्त्र द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए ऐसा हाँ। लोग बोलते हैं कुछ खाने की इच्छा हो जाती है वो तो उसको दवाई नाम दे देते हैं। हाँ। ये दवाई है इसके बिना हम नहीं रह पाते दवाई नाम दे करके वो जो भी बना के खा लेता अरे दवाई का मतलब क्या होता है दवाई मतलब प्रतिदिन जब आपको इच्छा हो ऐसे खाएंगे ऐसा खाते रहेंगे ऐसा नहीं होती है दवाई का मतलब ये होता है जब बीमारी है बीमारी के अवस्था में विशेष पत्थे रख करके जो पिया जाता है खाया जाता है वो दवाई है और उसके बाद में उसको छोड़ दिया जाता है अब वो दवाई को खाना ही बना दिया तो बाद में फिर वो दवाई नहीं रहती है वो फिर खाना हो जाता है शरीर उसको खाना समझता है दवाई नहीं समझता वो अलग अलग होता है इसीलिए दवाई के नाम पर भी निषि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और जब आपको प्राण धारण की स्थिति आ गई मतलब प्राण बहुत तकलीफ हो रही है उसके बिना नहीं चलता है ऐसा वाइज्य ने बता दिया ये खाना ही पड़ेगा ऐसा है तो जब तक वो खाने के लिए आवश्यक है तब तक खाना चाहिए वो प्राण धारणार्थ कर सकते हैं किन्तु उसको हमेशा के लिए नहीं करना चाहिए हमेशा के लिए करने से वो भोगासक्त हो जाता है भोगासक्त होने पर पाप होता है इसके लिए जैसा पूर्व मीमांसा में यागार्थक और पुरुषार्थक ऐसा दो विभाग में है यह आपने सुना होगा यागार्थक पुरुषार्थक में अंदर होता है पुरुषार्थक में यदि आपने कोई निषिद्ध काम किया तो वो पाप लगता है क्योंकि वो पुरुष की भोग इच्छा के अंतर्गत है वो पुरुष के अपनी इच्छा से वो कर रहा है यागार्थक में याग में क्या क्या करने के लिए वेद ने कहा वो सब करेंगे तो उसमें पाप नहीं लगता क्योंकि वो याग के अंतर्गत हो गया वो पुरुषार्थ नहीं ये बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहिए ये लोगों को इसमें बहुत संशय रहता है कि वो उधर का इधर कर देते इधर का उधर करते याग में वो इस्तेमाल करने के लिए कहा उसका मतलब ये आप खाओ ऐसा नहीं वो याग के लिए है याग के लिए आप कर सकते हैं क्योंकि याग के विधान के अंतर्गत है उसमें पाप नहीं लगता वो निषिद्ध नहीं है वो विधेय हो गया अब यहां जो निषि है उसको आप आदरण करेंगे तो वो हो जाएगा ऐसा अच्छा यहाँ होता है इसीलिए कहा अनिषि होना चाहिए वर्तमान देगा के लिए जो भी करेंगे वो अनिषि होना चाहिए मैंने हिंसा परक नहीं होना चाहिए हिंसा से प्राप्त नहीं होना चाहिए हिंसा का कारण नहीं बनना चाहिए किसी को परेशानी नहीं हो और अपने आप के संरक्षण के लिए जो मिनिमम आवश्यक है उसको ही रखना चाहिए शरीर धारणार्थ जो जो आवश्यक है उसको रखना चाहिए उसी को अनिषि माना है अन्न आदि उसी में अन्न आदि से वस्त्र आदि लेना जो जो चाहिए उससे अतिरिक्त अर्थ की इच्छा उससे अतिरिक्त अर्थ बहुत सारे होता है इहलो परलोह के अन्य सुख है जो शरीर धारण के लिए आवश्यक नहीं है ऐसी इच्छाएं होती है वो विरुद्धा दृढ़ा चेदो वृत्ति ऐसी इच्छाओं को विरुद्ध इच्छाओं को छोड़ देने की जो वृत्ति होती है चित्त वृत्ति होती है उसी को यहां विराग शब्द से कहा गया तो ये अपरिग्रह के अंतर्गत आ गया जो भी इसमें कहा गया या अपरिग्रह के अंदर अपरिग्रह में भी यही कहा है जो शरीर धारणार्थ प्रारब्ध के अनुसार जो जो आपको आवश्यक हो उन चीजों को रखना चाहिए और बाकी को छोड़ देना चाहिए ऐसा बाकी नहीं लेना चाहिए और वो भी आपके अधिकार में आया हुआ होना चाहिए आपको कोई चीज जरूरत है लेकिन वो दूसरे के कमरे में है दूसरे के पास है वो नहीं ले सकते तो आपके अधिकार में भी आया हुआ होना चाहिए और कोई भी चीज आप लेते हैं तो पहले निश्चय होना है कि ये मेरे अधिकार में है कि नहीं है कोई पड़ा हुआ होगा कोई चीज आपसे नहीं पड़ा हुआ होगा ये लेने का अधिकार आपको नहीं है क्योंकि ये आपके अधिकार में नहीं है जो आपके अधिकार में है उसको लेना चाहिए उससे अतिरिक्त को लेने का अधिकार नहीं वो लेने से उससे पाप लगेगा क्योंकि वो संग्रह करने की वृत्ति में आ गया और कभी भी आप एक स्तर से ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि अपरिग्रह के बिना वैराग्य का कोई अंश काम नहीं करेगा वो वैराग्य का मुख्य चीज है अपरिग्रह वहीं से शुरू होता है तो उसके बिना तो आगे जा नहीं सकता है तो कोई भी तत्व ऐसा ही है तो ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा तो उसी हिसाब से वो मन में वृत्ति बनाते जाना है आवश्यक अनावश्यक को पहले समझे अनावश्यक हो तो उसको त्यागने लेना ही नहीं त्यागने की ला करके त्यागना वो बात की बात है लेना ही नहीं चाहिए ये तो सबसे अच्छा होता है लौकिक सर्वबुद्धि व्यापाराणाम स्व अधिकार अनुपयुक्ता नाम अफलत्व ज्ञानपूर्वक त्याग शम शम की व्याख्या है वैसा तो शम की सामान्य व्याख्या है मनोनिग्रह शम मन का निग्रह होना सम होता है किन्तु यहां कह रहे हैं लौकिक सर्वबुद्धि व्यापाराणाम लौकिक लोक संबंधी जितने भी व्यापार है बुद्धि व्यापार मनोव्यापार लोक विषयों के लिए आपके जो मनोव्यापार है उन व्यापारों का स्वाधिकार अधिकार अनुपयुक्ताना यही कहा वो अपने अधिकार के लिए उपयुक्त नहीं है ऐसे मनोव्यापार आपके साधन के लिए आवश्यक नहीं है ऐसे मनोव्यापार आपने बनाए कभी दूसरे के बारे में आप चिंतन करते दूसरा क्या कर रहा है वहां वो ये कर रहा है वो कर रहा हो कहा जा रहा, हैं क्या कर रहे किसको क्या बोल यही तो चिंतन करते ये हमारे अधिकार में नहीं हमको कोई काम नहीं है उससे हमें क्या काम है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये देखना है इसीलिए मन को कभी भी आराम से नहीं रखना मतलब मन को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए मन व्यस्त रहे तो अनावश्यक चिंतन नहीं करेगा तो मन व्यस्त नहीं है कोई काम नहीं है मन को थोड़ा भी समय मिल जाता है वो इधर उधर का सोचना शुरू करता है वो ऐसे लोग इधर उधर के काम में देख करके उसमें सोच जाते हो तो सारे दुनिया की जानकारी उनको रहती है अपनी जानकारी को छोड़ के बाकी सब जानकारी है तो जो खाम की जानकारी है वो नहीं रखेगी वो वो बोलेंगे हमको मुश्किल हो रहा है पढ़ना हो रहा है याद नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा वो जो बोलते हैं ना ऐसा पढ़ने से याद नहीं होता ये तो उनको बिठाकर क्या आधा घंटा बात करना पता चलेगा कि ये दुनिया के सारे चीजें उसको याद है तो क्योंकि वृत्ति को आपने बाहर बना दिया और याद तो है याददाश्त करने की शक्ति आपके पास खूब है किंतु वो आप दूसरी जगह लगा दिया तो आपको यहाँ याद करने का मौका नहीं और यहाँ याद करके कोई फल आपको सीधा दिखाई नहीं पड़ता वो वहां याद करने से क्या दिखाई पड़ता है वो याद करके हम दूसरे को सुना सकते हैं, तीसरे को सुना सकते हैं, उसको ऊपर चिंतन कर सकते हैं, उसको ऊपर राग द्वेष ये सब कर सकते हैं ये सब बहुत ईसी होता है तो क्योंकि किसी को ऊपर राग द्वेष करता है तो आराम से हो जाता है मन का स्वभाव अब इसीलिए उसको सब याद करता है तो पहले क्या करते हैं दूसरे की गलती ढूंढते हैं गुण तो बहुत कम ढूंढता है गलती ढूंढते हैं और गलती हमारे अंदर आ जाती है उसके चिंतन करते हैं क्योंकि बहुत ईसी होता है पर दोषों को चिंतन करना आ, नरत सश मात्राणी पर दोषाणी पश्चे थी ये एक छोटा सा सशव मैंने ये राय के समान भी दूसरे का दोष होगा ना वो बहुत बड़ा दिखता है और अपना बिल्लो मात्राणी बेल के फल के जैसी इतना बड़ा होगा तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा तो दूसरे अच्छा हो जाता है इसीलिए यह स्व अधिकार को निश्चय करना बड़ा मुश्किल होता है अपने अधिकार में क्या क्या है किसके बारे में आप चिंतन करने योग्य है आप अभी ब्रह्मचारी है साधक है तो साधक होता हुआ मैं क्या क्या चिंतन कर सकता हूँ अब क्या क्या नहीं कर सकता इसका लिस्ट बनाना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा नहीं तो मालूम नहीं पड़ता हम जो बहुत सारे चिंतन अनावश्यक करते हमारे लिए कोई काम का नहीं है और साधन में बाधक भी होता है कभी कुछ अब दूसरे का चिंतन दूसरा कर रहेगा अपने करेगा आपसे कोई संबंधित है आपको कोई काम है उससे तब तो आप चिंतन करना चाहिए लेकिन बेकार का चिंतन नहीं करना चाहिए उस जानकारी से आपको कुछ हो रहा है हो सकता है आप किसी भी जानकारी से कुछ प्रयोजन होता है आपको तब तो चिंतन करें अन्यथा चिंतन करें नहीं करना चाहिए इसलिए स्वाधिकार अधिकार कहा अपने अधिकार में क्या क्या आ गया वो और अनुपयुक्त आना वो उपयुक्त नहीं है तो छोड़ देना चाहिए स्वाधिकार में नहीं है उपयुक्त नहीं है ऐसे को छोड़ देना चाहिए ऐसे चिंतन को छोड़ के अफलत्व ज्ञानपूर्वक त्याग ऐसा कैसे चिंतन को कैसे छोड़ेंगे इसका कोई प्रयोजन नहीं है ये अफल है निष्प्रयोजन है ये चिंतन ऐसा समझ के उसको छोड़ देना चाहिए छोड़ने के लिए कोई कारण चाहिए ना प्रयोजन हो तो उसका चिंतन करें, अप्रयोजन हो तो उसका चिंतन नहीं करें। इस प्रकार से चिंतन नहीं करते हुए मन को एकाग्र करना क्षम है किंतु ये दम के बिना नहीं होता अभी आगे म कहेंगे ये पूरा होने के लिए दम की आवश्यकता है तथारूप बाह्य कारण व्यापार त्यागो दम इस प्रकार का जैसा लक्षण बताया लौकिक विषय हो और स्व अधिकार में उपयुक्त तो ना हो उसे कोई प्रयोजन सिद्ध ना होता हो और साधन में बाधक होता हो ऐसे इंद्रिय व्यापारों को नहीं करना तथारूप बाह्यकरण व्यापार है कारण होगा अंधकरण हो गया पहले बता दिया शाम, और बाह्य कारण, अब ये बाह्य कारण का अंधकरण का संबंध है आपकी दृष्टि जब खुल जाती है वो बाहर के तरफ जब देखती है बहुत सारे दर्शन को प्राप्त करती है एक साथ आपने देख लिया वो सब प्रतिबिंबित हो करके अंदर आ गए अब उसमें कौन सा रखना है कौन सा छोड़ना है यह आपको पहले निश्चित होना चाहिए और इतना अभ्यास पक्का होने के बाद दृष्टि वहीं जाएगी जो आपको जरूरत है और जो आप नहीं देखना चाहते हैं, वहां दृष्टि नहीं जाएगी यह अभ्यास करना पड़ेगा उसके बजाय नहीं होता है दृष्टि खोलने से ही करंट चले जाती है और जिसको आपको देखना नहीं जो सम, जिस संबंधी वृत्ति आपको बनानी नहीं है जिसका प्रतिषेध किया गया या साधन के विरूद्ध है ऐसे को देखने की जरूरत है। जैसे आप बाजार जाते हैं घूमने जाते हैं तो ये घूमने जाते हैं बाजार जाते हैं तो क्या होता है इधर भी देखे उधर भी वो दुकान में क्या ये दुकान में सारे देख करके इधर घूम जाता है कभी कभी गाड़ी भी टकराती है यो ऐसे देखने पर किंतु इसमें यह अभ्यास होना चाहिए बाजार वहां जा सकते हैं काम के लिए जा रहे हैं जिस दुकान में जो काम के लिए आप जा रहे हैं उस उद्देश्य को स्पष्ट करो इधर उधर मत देखो न कोई कोई आदमी भी बाहर दूसरा दिखाई नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल उसी के लिए जाओ काम करो वापस आ जाओ ये अभ्यास करना पड़ता हम लोग जब पहले रोज भिक्षा में जाते थे इधर से सुबह जाते तो स्वाम जी लोग पहले जो पुराने स्वाम लोग थे तो वो लोगों ने इधर सिखाया क्योंकि भिक्षा में कैसे जाना चाहिए कैसे वापस आना चाहिए और कैसे भिक्षा में जाते वक्त स्लोग याद, याद कर सकते हैं सूत्र याद कर सकते हैं और भिक्षा लाते लाते आपको दो चार सूत्र याद एक दो स्लोग याद हो जाएगा ऐसा करना चाहिए बाकी इधर उधर का कुछ नहीं रहेगा पता भी नहीं चलता अब धीरे आप जाएंगे वो बिछा लेंगे वहां ओ नमो नारायण कर दिया सीधा वापस इधर उधर की कोई बात पता नहीं चलता ऐसा अभ्यास करना बहुत अच्छा है हम लोग कुछ समय अभ्यास किया अभी तो जाते नहीं तो फिर भी हो जाता है अभी भी ऐसा हो जाता है तो ऐसा करना है एक विशेष अभ्यास है सामान्य में होता नहीं है इधर उधर वृत्ति चले जाती है और के इधर उधर देखना नहीं तब क्या है दृष्टि का संयम होता है अब दृष्टि का जब संयम हो गया तो आपका मन उसी में पकड़ लेगा तो अनावश्यक वृत्ति बनी नहीं है आपको पता नहीं आपने देखा ही नहीं तो वो उसमें स्थिर हो जाएगा इसी प्रकार श्रवण का जो शब्द हमको सुनना ही नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए ये तो थोड़ा सरल है श्रवण श्रवण इंद्रिय क्या है आप, आप इधर उधर कर सकता है वो तो हो जाता है किंतु दृष्टि में सबसे बड़ा मुश्किल है क्योंकि दृष्टि खुलने से सा सामने वाली थी पाई बनती तो कुछ नहीं रोक सकता उसमें तो श्रवण है इसी प्रकार स्पर्श भी हमारे अधीन है जिसको हम स्पर्श नहीं करना चाहते हैं वो तो संभव है बिल्कुल स्पर्श नहीं कर सकता रस भी ऐसे अधीन है जो हम खाना नहीं चाह रहे हैं या जिसका निषेध किया उसका स्वाद हम बंद कर सकते हैं तो ये सब संभव है किंतु दृष्टि और श्रवण दृष्टि सबसे मुश्किल है और श्रवण उसके बाद ये दोनों इंद्रियों को संयम करे तो बाकी तब संयमित हो जाएगा क्योंकि बाकी तो ऐसे व्यापक इंद्रिय नहीं है बाहर नहीं जाती ये दोनों इंद्रिय बाहर जाती है यानी बाहर का जो अनावश्यक आवश्यक विषय सबको पकड़ लेती है और बाकी इंद्रिय ऐसा नहीं है क्योंकि तो जो उसके साथ संपर्क करेगा उसी को पकड़ता है इस प्रकार से वहीं से शुरू करना पड़ेगा वहीं से शुरू करके ये जब समय को आगे करेंगे तो शम अपने आप सिद्ध होगा इसीलिए शम को शम आंतरिक साधन है और जम बाह्य कारणों का संयम है दोनों जुड़ा हुआ है अब उसके बाद है समाधि में उपरति सत्वशुद्धौ नित्याम विधिता एवं त्याग उपरति उपरति मन एक प्रकार संन्यास ही है कि शुद्धि के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ता है काम्य कर्म नि, निमित्त नैमित्तिक कर्म और नित्य कर्म तीन प्रकार के हैं इसमें नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म ये गृहस्थों के लिए है और नित्य कर्म ब्रह्मचारी सन्यासी ग्रहस्थ सभी वाहप्रथ सभी करते अपने अपने स्तर का नित्य कर्म होता है तो ये नित्य कर्मों से भी विरक्त होना पड़ेगा नित्य कर्मों से कब विरक्त होना है जब सत्वशुद्धि मना अंधकरण शुद्धि होने के बाद अंधकरण शुद्ध नित्यानाम अभी विधिता वो विधिवत करना चाहिए नित्य कर्म सुबह उठ के स्नान करके संध्या अजबाजी करना चाहिए ये नित्य कर्म है विरक्त हो गया उसको छोड़ दिया ऐसा नहीं होता ऐसा छोड़ने का अधिकार नहीं जो क्योंकि आपने विधिवत उसका ग्रहण किया दीक्षा के माध्यम से विधिवत ग्रहण किया विधिवत ग्रहण किया हुआ का त्याग विधिवत ही होता है मनमाना नहीं कर सकते मनमाना त्याग किया तो त्याग नहीं किया हुआ जैसा होता है त्याग नहीं किया हुआ जैसा होने पर नहीं करने का दोष लगेगा इसलिए त्यागने का भी विधि है इसलिए तो सन्यास दीक्षा लेते हैं संन्यास दीक्षा का क्रम क्यों रखा गया आप कभी भी छोड़ सकते कभी भी कर सकते है है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपने उपनयन में ब्रह्मचर्य दीक्षा में विधिवत ग्रहण किया है विधिवत जो ग्रहण किया गया वो व्याघिया आदि उपासना आदि जो भी ग्रहण किया है विधिवत ग्रहण किया गुरु दीक्षा से और उसका त्याग आप मनमाना नहीं कर सकते जब त्याग करना हो तो विधिवत ही उसका त्याग हो सकता है उसी त्याग को त्याग माना जाता है मनमाना किया हुआ नहीं माना जाता मनमाना ग्रहण भी नहीं होता है मनमाना त्याग भी नहीं होता है इसी को कहते विधिवत इसी को शास्त्रीय विधि समझते हैं जैसे याज्ञवल के ऋषि ने क्या किया याज्विवल के ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे ब्रह्मज्ञानी थे सागल ने ब्राह्मण मालूम करता वो ब्रह्मज्ञानी थे तो ब्रह्मज्ञानी होता हुआ भी उन्होंने सन्यास दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की दोनों पत्नियों को कात्यायनी और मैत्रेयी दोनों को बुला के बोले कि मैं अस्मा स्थानात मैं स्थान से उड़ना चाहता आगे जाना चाहता इसका तो मतलब गृहस्थ आश्रम से सन्यास की ओर जाना चाह रहा हूं इसीलिए दोनों के लिए विभाजन करके जो भी हमारे पास है उदय देखो विधि है क्योंकि तो जब संन्यास में जाते हैं तो पत्नियों की अनुमति चाहिए संन्यास का भी यह नियम है ऐसा नहीं हो सकता यदि ब्रह्मचर्य से कोई संन्यास में जाना चाह रहा है तो उसकी मादा यदि जिंदा है तो मादा का परमिशन चाहिए मादा के अनुमति के बिना वो संन्यास में नहीं जा सकता और गुरु को संन्यास नहीं देना चाहिए क्योंकि मादा जी के अनुमति के बिना संन्यास दिया तो उस कुछ दोष होता है तो इसलिए वो होना चाहिए ये विद्वत विविधा संन्यास का नियम है और जो गृहस्थ आश्रम में हो वो पत्नी की अनुमति से और किसी की अनुमति की आवश्यकता है पत्नी हा कर देना चाहिए कि आप जा सकते हो तब आप फिर संन्यास में जा सकते हो और आगे भी ऐसा है वानपरस्थ में से भी संन्यास लेने के लिए पत्नी की अनुमति चाहिए फिर इस प्रकार से नियम रखा और जिनकी माता नहीं है समझ लो बचपन से माता गुजर गई दिखाई नहीं दिया माता नहीं है तो उनके बहन है तो बहन से अनुमति चाहिए बहन से अनुमति से कोई भी हो जो निकट संबंधित स्त्री है ऐसा बहन को भी कहा गया तो आगे की बात तो नहीं कहा तक कहा तो इनसे अनुमति लेके ही आप संस ले सकते अब जिनके माता पिता है ही नहीं इसका तो कोई बोल नहीं अभी किससे पूछना है तो इस हिसाब से वो जा सकते हैं और दादी वगैरह हो तो उनसे इस प्रकार से नियम रखा है इसको बोलते विधिवत त्याग तो याद बल्कि इसी नियम को पालन करते हुए न्याय होने के बावजूद उन्होंने पत्नियों को बुला के पूछा कि मैं जा रहा हूं आप अनुमति दीजिए तो उन्होंने बोला ठीक है आप ये सब छोड़ के जहां जा रहे हैं जिस अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं ये वित्त से प्राप्त नहीं होता है इसलिए तो आप इसको क्या करके जा रहे हैं यदि तो इससे प्राप्त होता होता तो आप क्यों जाते तो जिससे वो प्राप्त हो जाता है वो हमें बताइए ऐसा मैत्री वहाँ पूछती है ऐसा प्रसंग है तो यहाँ नित्यान विधिदाह त्यागहा इसके लिए कहा कि जो भी आप ग्रहण करते हैं उसके विधि पूर्वक त्याग चाहिए वो विधिपूर्वक त्याग जैसा कोई मंद्र दीक्षा भी किसी से लिया हो आजकल मंद्र दीक्षा ऐसे बहुत लेते लोग हाँ किसी हा, जो भी मिला गुरु मिला गुरु बना दिया मंद्र दीक्षा ले लिया ऐसा होता है ये मंद्र दीक्षा लेने के बाद कुछ साल के बाद वो भूल भी जाता है ऐसे पता नहीं कैसा होता है हाँ बोला कि मंत्र दिया था गुरु जी ने वो हमारे गुरु है क्यों मंत्र दिया था और कौन सा मंत्र दिया भाई वो वो तो शुरू में किया था फिर बोल गया ऐसा बोलता ये ये नहीं इसी को नहीं कह रहे ये मंत्र दीक्षा ऐसा है एक बार दीक्षा लिया तो फिर वो दीक्षित होता है दीक्षित होने का मतलब वो आप पूरा उस बंधन में बांध जाते वो दीक्षा के अंदर और उस मंत्र को जब करना बंद करना है तो भी उसकी विधि है वो मंत्र को छोड़ने के लिए तब तक वो मंत्र नहीं छोड़ सकते उसको करते रहना पड़ेगा अब दूसरे यदि मंत्र दूसरे गुरु से आप लेते हैं तब उस गुरु को ये बताना पड़ेगा ऐसा गुरु से मैंने मंत्र दीक्षा लिया था ये मंत्र का मैं जब कर रहा हूं ऐसा बोल के दूसरा मंत्र भी ले सकता है ऐसा नहीं कि दूसरे से नहीं ले सकता है ले सकता है किंतु एक मंत्र त्यागने की विधि लेने जैसे ही महत्वपूर्ण है तब जाकर के उसमें ठीक फल होता है नहीं तो उसका पावे दीक्षित होकर उसका अनुष्ठान नहीं करेंगे तो पाप लगता है इसीलिए सन्यास की ये सारे विधि रखे हैं सन्यास दीक्षा लेते समय व्यावृतियों का त्याग का इत्यादि विधि बहुत महत्वपूर्ण होता है सन्यास का और कुछ नहीं व्यावृति त्याग ही सन्यास है वो व्यावृति त्याग ना व्याहृति पहले लिया था उसको त्याग ने कहा त्यागनी की विधि के अनुसार उसको त्याग जाता है उसके बाद वो संन्यास हो जाता है इसी को कहते हैं उपरती शीतोष्णादि द्वन्द्वा नाम स्वाधिकार अपेक्षित जीवन विच्छेद का अतिरिक्त नाम सहिष्णुता प्रतीक्षा हाँ। टीकाकरण बहुत समझ करके जोड़ा है क्यों एकदम बोल देने से मुश्किल होता है हाँ। भाषिक आदमी ने तो समझ में कर दिया अब आप कैसी भी व्याख्या करो उसको समझो तो ठीक अगर बहुत बारीकी से सोच के जो चाहिए उसको रख के बाकी छोड़ दे शीतोष्ण आदि बंदवाना शीत उष्ण आदि होता है शीत ठंडी है उष्ण गरम है आदि से सुख दुख इत्यादि सब ले मान अपमान आदि सब आएगा तो सीधा उष्ण आदि द्वंद्वा नाम यह सब द्वंद्व है द्वंद्व माने इसका जुड़वा रहता है दूसरा भी साथ में रहता है एक आएगा दूसरा आएगा ऐसा रहता है स्व अधिकार अपेक्षित जीवन विच्छेद अधिस्तान इसको रख दिया पहले कहा स्वाधिकार अपने अधिकार में अपने जीवन चलाने के लिए जितने अपेक्षित है वो जीवन विच्छेद अधिरिक्तान जीवन विच्छेद से अधिक होगा यानी जितना शीतलता आप सहन कर सकते कितना ठंडी को आप सहन कर सकते हैं उतने ही सहन करना ऐसा नहीं शास्त्र में कहा ठंडी सहन करो तो वहाँ बिरफ में जाके बैठ गया फिर बीमार हो गया कोई काम करने ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो जितना आपका शरीर सहन कर सकता है उतने सहन करना चाहिए ऐसा नहीं कि उतने नहीं सहन करना ऐसा नहीं उतने सहन करना चाहिए जिस समय ठंडा पानी से स्नान कर सकता है ठंडी चले गई अभी गर्मी आ गई ठंडा पानी स्नान हो सकता है तो गर्म पानी स्नान नहीं करना चाहिए उसे शरीर से भी अंदर पड़ता है तो उस समय ठंडा पानी से ही करना चाहिए और जिस समय हल्का गर्म पानी से स्नान करने से काम चल जाता है तो उस समय हल्का गर्म पानी से स्नान करना चाहिए उस समय ठंडे से नहीं करना है वो बीमार पड़ जाए क्या फायदा ऐसा गंगा जी में खड़े होकर कई लोग जब वगैरह करते हैं ठीक है एक अनुशासन के समय में गर्मी के समय में करें तो अच्छा ही है कोई खराब नहीं लेकिन इसका मतलब नहीं आप साल भर ठंडी में भी जाके वहां खड़ा तो फिर मुश्किल हो जाता इसलिए क्या आप सहन कर सकते यह पहले निश्चय करना कभी कभी आपको निश्चय नहीं होता है तो दूसरे बड़े लोग जो गुरु लोग है वो कहेंगे आपको देखो इससे इतना आप सहन कर सके इतना करो ऐसा करके बोलते हैं तो उतना करना चाहिए किसी को बोलते हैं कि स्व अधिकार अपेक्षित जीवन विच्छेद अतिरिक्त जीवन विच्छेद हो जाए तो क्या करेंगे अब जब जीवन ही नहीं रहा, शरीर ही नहीं रहा, कौन से साधन करेंगे कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे इसीलिए मूर्खता नहीं करनी चाहिए इसी प्रकार उष्ण आदि भी सहन करना है उसको सहन करने को कहते हैं प्रदीक्षा अब ये बहुत कम हो गया लोग प्रदीक्षा बिल्कुल नहीं है क्यों सहन करना क्या चीज है समझ में नहीं आता वो सहन शब्द सुनते ही क्या समझता है एक पीड़ा होती है ऐसे समझता एक दुख है पेन है, ये समझता है ये सहना और पेन में अंतर है पेन ऐसा होता है आप नहीं चाह रहे हैं और वो अचानक आ गया किसी निमित्त से वो आप सहन कर रहे हैं। उसको बोलते पेन और सहिष्णुता वो नहीं होती है सहिष्णुता जानबूझ के तपस्या के रूप में साधन के रूप में होता है इसको कहते हर एक चीज में हमारे संस्कृति में रखा गया है एक दिन उपवास करो ये कोई पेन नहीं है दुख नहीं हो रहा है उसको वो उपवास कर रहे हैं और सहिष्णु हो रहा है वो तपस्या हो रही है, है हाँ इसको विवेक चुनावाम में भाष्यकार ने सुंदर कहा कि ये, ये तितीक्षा क्या है सहनम सर्व नाम अप्रतिकार पूर्वक चिंता विलापरहित साक्षे कथ्यते देखो कितना स्पर्ट है सहनम सर्व दुखाना जिस प्रकार के भी दुख आए उसको सहन करना सहनम सर्व दुखाना अप्रतिकार पूर्वक उसमें प्रतिकार बुद्धि नहीं होना चाहिए कि आपने हम ठीक है इस समय शास्त्र कहा सहन करने के कल देखते हैं है? फिर हम आगे देखते हैं तुमको क्या करता है ऐसा ऐसा नहीं सोचना चाहिए अप्रतिकार पूर्वक होने प्रतिकार बुद्धि आ गई ना फिर आपका स्वयं करना बेकार है वो पाप बन जाता है और असुर हो जाता है असुर की बुद्धि आ जाती है प्रतिकार नहीं होना चाहिए जो तो हो गया हो गया किसी ने परेशान किया हम परेशान झेल लिए हमको पीड़ित किया ताड़ित किया सब कुछ हो गया चलो भाई हो गया हो गया अब आगे अच्छा सोचो ये है साधन और दूसरा जो दुष्ट होता है ऐसा नहीं करता उसको चोट आदमी चोट लगाओ ना वो जिंदगी भर याद रखेगा और कभी न कभी उसका बदले लेगा ऐसे लोग दुष्ट होते हैं वो संत नहीं होते संत ऐसा होता है जब शयन करने के समय शयन किया चलो उस समय कुछ रिएक्ट भी किया तो किया जो किया, किया अब उस समय हो गया अब पूरा शयन नहीं हो पाएगा तो कुछ पिटाई किया जो भी हो गया लेकिन वहां खत्म करना चाहिए उसको फिर उसको लेके पूरा आगे तक नहीं चलना चाहिए वो व्यक्ति कभी भी हमेशा शत्रु नहीं है कोई भी व्यक्ति हमेशा शत्रु नहीं होता हमेशा मित्र नहीं होता तो एक समय शत्रुता आ गई किसी कारण निमित्त से उसको झेलो और उसको खत्म करो उसके बाद आगे और सोच के आगे बढ़ो ये बुद्धि यदि किसी के अंदर है तो वो संत बन सकता है। ऐसा नहीं कि किसी को कोई दुख नहीं होता रहे, ऐसी पीड़ा नहीं होती है असहिष्णुता आ जाती है असहिष्णुता भी होना स्वाभाविक है किंतु असहिष्णुता को बनाए नहीं रखना चाहिए इसलिए बांट्यकार करने कहा प्रतिकार पूर्वक चिंता विलाप रही हमने किसी चीज को सहन किया उस सहन जिस चीज की हो गई है जिस घटना की हो गई है जिस पीड़ा की हो गई है उसको जिंदगी भर याद रखते रहो विचार करते रहो हमने ऐसा सहन किया था ऐसा हो गया था उन्होंने ऐसी पहचान किया था ये किया था वो किया था ऐसा करते हुए नहीं करना चिंता नहीं करनी चाहिए बिलाप भी नहीं करना चाहिए उसको सोच लेकर के रोना नहीं चाहिए आपका भी कुछ कर्म रहा उसका भी कुछ कर्म रहा दोनों कर्म जुड़ के कर आ गया ये घटना हो गई यो होना हो गया अब बाद में कर्म समाप्त हो गया खत्म हो गया उसके बाद फिर उसके पीछे आप लगे रहे हो तो वो फिर खराब ये तो आप पुरुषार्थ में आ गया पुरुषार्थ में आ गया तो फिर फंस जाएंगे आप आगे नहीं बढ़ पाए फंसना मतलब अपुरुषार्थी हो जाएंगे फिर आगे बढ़ के आपका हित नहीं कर पाएगा ना आप अपना हित कर पाएंगे ना दूसरे का हित कर पाएंगे इसीलिए ऐसा वह नहीं रखना चाहिए सहिष्णुदा वो नहीं है सहिष्णुदा तपस्या अब वहां का सहनम सर्व ये सब दुखों का सहन कब होगा जब आप छोटे छोटे दुख को सहन करके सीखेंगे तब होगा नहीं तो सब सुख को सहन नहीं कर सकते ये तो साइंस भी करता है ये हमारे दिमाग के अंदर दर्द सहन करने की एक क्षमता है वो दर्द सहन करने की क्षमता तब आ, काम करती है तब वो तैयार होता है जब छोटे छोटे दर्दों को आप सहन करते यदि दर्द को आप सहनी नहीं करेंगे तो ये डेवलप नहीं होगा मतलब इसमें दिमाग और दर्द को सहन करने के अभ्यास में नहीं करेगा इसीलिए हमारे शास्त्र में क्या कहा ब्रह्मचर्य आश्रम में सबसे कठिन नियम रखा जो गुरुकुल -गुर में पढ़ने जा रहे हैं ना उनको सबसे कठिन नियम है वो इसीलिए रखा था कि वो सारे सहन करके जब वो बाहर आएगा वो एक अच्छा नागरिक बनेगा उसको जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता क्योंकि कहा क्या करना है उसको पहले से पता है उसको बोला चप्पल नहीं पहनो बोला अब आजकल कोई ब्रह्मचारी को बोलो बिना चप्पल से चलने के लिए वो अपना कमरे के अंदर भी बिना चप्पल से नहीं चलता नहीं नहीं कर फेंकता हाँ और जो है कपड़ा कम से कम पहनो बोला ये भी मुश्किल होता है आजकल फिर खाना भिक्षा लेके खाओ बोला बाहर जाके भिक्षा लाना है भिक्षा लाके अपने आप चुपचाप नहीं खा सकते वो भिक्षा करके लाएंगे गुरु के पास लाएगा साथ में बैठेंगे पहले गुरु खाएंगे खाने के बाद थोड़ा बच्चा ऊंचा शिष्यों को देंगे वही खा सकता है तो गुरु के भोजन के बाद खाएंगे और बाहर से लाके खाना बना के खाने का मतलब ही नहीं हाँ अपने आप स्वादिष्ट बर्ड ये सब ब्रह्मचारी नहीं बन क्योंकि ये सब सहन करने के बाद ब्रह्मचारी तैयार हो जाएगा तो वो कोई भी बड़ा से बड़ी से बड़ी जो तपस्या है उसको कर सकता है बड़ा सा बड़ा कार्य कर सकता है अच्छा बनेगा इस प्रकार से है इसलिए यह नियम रखा है सर्व दुखाना सहन तब होगा छोटे छोटे से आप सहन करेंगे इसीलिए वो सहन करना सहन कराना कोई डांडा कोई फटकारा कोई गुस्सा हो गया तो गुस्सा को सहन करना सीखना चाहिए बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे तो वो कैसे पता चलेगा कि वो आप सहन कर सकते नहीं कर सकते इसलिए कोई डांडेगा कोई आपको अपमानित करेगा ताडित करेगा तो उसको हम सहन करना चाहिए क्योंकि सहन करने में फल है असह्य में फल नहीं असहिष्णुता में कोई फल नहीं इसलिए सब दुखों का सहन करने के लिए क्षमाशस्त्र करे युर्जना किम कर क्षमा शस्त्र होना चाहिए क्षमाशस्त्र रहेंगे तो वही जीतता है और क्षमा शीलम तपस्वी अच्छा जिसका शील हो गया वही ही तपस्वी बन सकता है तपस्या और क्षमा में सहिष्णुता में समानता है समान अर्थक है समस्या हो सहिष्णुता हो क्षमा हो एक ही हो जाता है इसलिए वो क्षमा कर सका हाँ ऐसे बड़े बड़े दुखों का भी क्षमा करता है वो फिर विचलित नहीं होते क्यों ऐसा कहा कि आपके जिंदगी में दुख होना पीड़ा होना साजिद होना ये निश्चित है ऐसे किसी की भी जिंदगी नहीं हो सकती है जिसमें कोई पीड़ा नहीं होता हो। अभी बड़े प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बनते हैं आप देखो कितने रोज उनको गालियां सुनना पड़ता है उनमें से एक गाली भी हम एक भी नहीं सुन सकते कितने अपमान होते हैं रोज उनको वो सारे फैन करते हैं। बैठा हुआ बहुत बड़े पद थे और उनके अधीन सब पूरा राज्य चल रहा है। कितने सब कुछ चल रहा है पूरे जो है मिलिट्री उनके अधीन में है लेकिन फिर भी उनको ताड़ना सुन सब पड़ता है एक अलग प्रकार का होता है लेकिन होता है और ऐसे ऐसे भी होते हैं कभी सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर सकता ऐसा भी होता क्योंकि उर... प्रधानमंत्री का यह प्रचंड का बड़े आदमी के ऊपर कुछ भी लांछन लगता है कुछ भी कोई आरोप करते सारे दुनिया जानती है हमारे हम सोचते हैं हमको को कोई आ, बोले कुछ, कुछ बोले तो कोई बात नहीं चुपचाप बोले कि दस लोग को मालूम नहीं पड़े ऐसा हम सोचते हैं ना तो दस लोगों के सामने बोलने पर कितना दुख होता है हम किसी को अपमान कर रहे हैं किसी को डांड रहे सबके सामने डांडा तो वो अकेला डांडने का सौ गुना अधिक असर पड़ता है उसके अब ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री को पूरे दुनिया के ऊपर बदनाम कर रहा है कोई बोल रहा है कुछ तो वो भी वो सहन कर रहा है इसका मतलब तभी वो वहां पहुंचा है यदि सहन नहीं करता होता तो कहां पहुंचने वाला है नहीं पहुंच सकता इसका अर्थ ये है कि ये अनिवार्य है ये पूरा हम अलग करके कहीं दुनिया में जी नहीं सकते जब तो प्रधानमंत्री प्रसिडेंट तो इतने बड़े आदमी को नहीं हो सकता है वो दूसरे को मुंह को चुप नहीं कर सकता है ताड़ना को निवारण नहीं कर सकता है तो फिर हम कैसे करते हैं? तो हमारा भी होना आप निश्चित है तो साधक हो कुछ भी हो अब जितना आप व्यवहार कम रखेंगे उतना आपको कम होने की संभावना है किंतु फिर भी होगा इसीलिए ये अभ्यास करना आवश्यक होता है ये तिथिक्षा बहुत जरूरी है उसके बाद श्रद्धा श्रद्धा मैंने सर्वास्तिक के बुद्धि सर्वास्तिकता सर्व आप मतलब सब कुछ है ऐसा नहीं शास्त्र ने जो कुछ कहा जिसको रिदम कहते हृदम वदिश्यामी सत्यम वदिष्यामी वनवा तो ये बोलते ना जो रिदम है वो सब सत्य है जो शास्त्र कहता है वो सत्य है जो गुरु लोग कहते हैं वो सत्य है उसमें ननू नच नहीं करनी चाहिए जहां विचार करने के लिए कहा गया आपको वही आपको विचार करना चाहिए जहां श्रद्धा से मानने के लिए कहा गया वहां श्रद्धा से मानना चाहिए श्रद्धा स्व ऐसा कहा श्रद्धा वाले भदे ज्ञान तत्परत श्रद्धा हो तो ज्ञान मिले ऐसा है लेकिन यह श्रद्धा बोलते समय यहां कई प्रकार के संशय होता है लोगों को ये श्रद्धा और विश्वास और अंधविश्वास ये तीनों अलग अलग है तीनों का अलग अलग कार्य होता श्रद्धा और अंधविश्वास एक नहीं है आजकल ऐसी व्याख्या हो गई है कि श्रद्धा मन अंधविश्वास जो आप श्रद्धा से मान रहे हो हम क्या करें बोलता है अरे श्रद्धा से मानना और अंधविश्वास से मानना अलग होता है और जो लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं श्रद्धा और अंधविश्वास को एक मानते है वो पहले से ढेर सारे अंधविश्वास में फंसे हुए हैं पूरा अंधविश्वास के कीचड़ में फंसा हुआ है उसको वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो अंधविश्वास है और उसको लेके श्रद्धा के ऊपर सवाल उठाते हैं ये तीनों अलग अलग है ये क्या है पहले ये विश्वास होता है विश्वास मैंने किसी को बिलीव करना एक सामान्य होता है ये ये हम हर कोई अपने जीवन में विश्वास के आधार पर जीते विश्वास विश्वास के बिना हमारा जीवन नहीं होता ये विश्वास क्या है अविचार पूर्वक जो सुना गया उसको वैसा ही स्वीकार करके आप जा रहे हैं इसी को कहते हैं विश्वास या कोई विचार नहीं किया जैसा भी है मान करके चला और आप जो है चलते हैं अभी जैसा ट्रेन में जाने के लिए आपने टिकट खरीदा टिकट ही खरीदा और ट्रेन में जाके बैठ गया ट्रेन में ही जाके अब इसमें क्या गारंटी है आपने टिकेट खरीदा ये टिकट से ये ट्रेन में बैठा वो ट्रेन वहीं जाएगी करके क्या गारंटी है उसमें लिखा हुआ है इसलिए नहीं है ये पारा विश्वास पर चलता है कि आप टिकट खरीदने से टिकट में यदि आपका नाम है आप उसमें बैठ सकते हैं वो ट्रेन का नाम है नंबर है कोच है सब कुछ है तो उसमें बैठेंगे तो वो ट्रेन वहीं जाएगी ऐसा आपका विश्वास है खाली लिखने से नहीं होता है वो तो कई बार ऐसा भी होता है लिखा हुआ ट्रेन में बैठ गया लेकिन वो उल्टी दिशा में जा रहे हैं इसी को क्योंकि कभी कभी ट्रेन में दोनों दिशाएं की लिखता है इधर की उधर वो कभी एक ही समय में दोनों एक ही स्टेशन में आ गया तो वो कई लोगों का हिस्सा हुआ है हाँ नॉर्थ के तरफ जाना चाहिए साउथ वाले टिकट उसमें बैठ के उल्टा भी होता है तो गलती से भी होता है लेकिन ये विश्वास पर चलता है आप अपने घर में भोजन बनाने वाले पाचक को रखते हैं कुक को रखते हैं को किस पर आधार पर रखते हैं विश्वास के आधार पर वो खाना बनाएगा वो खाना हम खाएंगे उसमें कोई विष नहीं डालेगा वो कोई खराब नहीं करेगा ऐसे ऐसे पूरा विश्वास कर रहे तो क्या विश्वास है क्या गारंटी है वो करेंगी करें तो ये सारा विश्वास है जहां तक वो मुंडन करने जाते हैं ना शेविंग करने जाते हैं, वो देखो कितना तेज आधार रहता है वो इधर उधर कर देगा तो खलाश होने वाला तो वो करना ही करता है ऐसा हुआ ही तो वो विश्वास नहीं चलता है इसीलिए विश्वास ऐसा होता है यहां आगे पीछे कोई तर्क विदर्क की आवश्यकता नहीं लोग मानते हैं उस पर चलता है और उसके बिना हम जिंदगी नहीं चला सकते ये है विश्वास अविचार पूर्वक जो सुना गया है जो मान, माना गया है सब लोगों ने स्वीकार किया है उसको मान के चलना विश्वास हो गया अब श्रद्धा श्रद्धा में क्या है युक्ति तर्क प्रत्यक्ष आदि के विरोध होने पर भी प्रत्यक्ष आदि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए युक्ति से हो और तर्क से हो प्रत्यक्ष आदि के विरुद्ध भी ना हो और जो आपसों तो ने जो हमारे शिक्षित है हमारे गुरु लोग हैं उन्होंने जो निर्णय किया उसको वैसा ही मान के चलना हो इसका मतलब श्रद्धा में जिसको हम मानते हैं वो युक्ति से सिद्ध होता है श्रद्धा में जिसको हम मानते हैं वो विज्ञान से साइंस से प्रैक्टिकल सिद्ध होता है और श्रद्धा से जो हम मानते हैं वो इस जन्म के लिए पर परजन्म के लिए हमेशा के लिए हितकारक होता है किसमें अंदर है अब विश्वास नहीं है इसमें विश्वास में आप प्रश्न ही कर रहे हैं कि श्रद्धा में आप ये कर रहे सिद्ध होता है इसीलिए श्रद्धास्व जब कहते हैं उनका ये मानना है देखो अभी तुमको वो युक्ति तर्क नहीं लग रहा है अभी नहीं लग रहा है लेकिन बाद में लग जाएगा इसलिए उसको श्रद्धा से मानने के लिए कह रहा है इसका मतलब युक्ति तर्क के अधीन नहीं होता है वो ऐसी बात नहीं ऐसा कोई भी नहीं है हमारे शास्त्र में जो श्रद्धा करने के लिए जिन वस्तुओं को कहा गया ब्रह्म से लेकर के जितने भी है वो अशास्त्रीय या विज्ञान से सिद्ध नहीं होता है ऐसा नहीं होता ये है श्रद्धा अंधविश्वास इसके विपरीत है अंधविश्वास में युक्ति तर्क प्रत्यक्ष आदि कोई पहचान नहीं करा सकता है हा उसका विरोध होता है इक्ति से भी नहीं बैठता है प्रत्यक्षादी प्रमाण से भी विरोध देखता है और जो सुना गया है देखा गया है केवल इतने से आपने मानकर काम कर दिया यह अंधविश्वास सिद्ध नहीं होते हैं तभी उसको मानकर चल दिया अब किसी ने कोई किताब लिखा है वो किताब में जो लिखा है उसको मान के उन्होंने सिद्धांत अपना बना दिया और उसको बना के उसको फॉलो करें जैसा कम्युनिस्ट वाद्य होता है मार्क्स ने जो लिखा है मार्क्स ने लिखा है कि धर्म एक नशा है ऐसा लिखा है धर्म एक नशा है ऐसा मार्क्स ने लिखा अब जितने अभी मान रहे हैं सब लोग इसको चिल्लाते रहे बोलते रहे धर्म नशा है और नशा से बाहर आना चाहिए वो आना चाहिए ये आना चाहिए हम पूछते हैं ये जो मार्क्स जिसने लिखा उसने एक धर्म का कोई भी एक ग्रंथ पढ़ा कोई भी एक धर्म ग्रंथ को उन्होंने पूरा पढ़ा है नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा दूसरी बात वो कोई भी धर्म को आचरण करके देखा नहीं देखा और कोई भी धर्म को वो अपने जीवन में अनुभव से या साइंस के द्वारा परीक्षा करके तर्क से युक्ति से परीक्षा करके देखा नहीं देखा ये सब कुछ नहीं करते हुए उनको क्या अधिकार बनता है कि वो धर्म नशा कहने के लिए अब कोई भी चीज को आप नगारना चाहते हैं उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तब उस जानकारी को हम प्रमाणित करते हैं एक पढ़ा लिखा हुआ डॉक्टर हमको बोलता है ये दवाई ऐसे गुणवाले हैं ये दवाई आपके लिए सही है ये दवाई आपके लिए खराब है ऐसा यदि एक डॉक्टर बोलेंगे तो हम मानेंगे जैसा हमने कल कहा कोई पुस्तक पढ़ा हुआ व्यक्ति या कहीं से सुन करके बोलता है ये दवाई ठीक है ये दवाई ठीक नहीं है हम कोई मानते हैं क्या उसको कोई प्रमाण मानते हैं उसको कोई फोलो करते हैं क्या नहीं करते है इसीलिए ऐसा वो कहने से उसको आपने मान लिया ये अंधविश्वास नहीं है क्या ये तो सबसे बड़ा अंधविश्वास है क्योंकि जिसने कहा वो उस विषय में कहने के लिए अधिकारी नहीं है वो जानता नहीं है तो जिस विषय में वो जानता नहीं है वो क्यों कहेगा अब हम कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ी कुछ कह सकता है वो हम उसके अधिकारी नहीं है हम मेडिसिन को नहीं जानते उसके बारे में हम क्या कह सकते तो जो विषय में हमको जानकारी नहीं है उस विषय में कोई कुछ कहता है वो बड़ा गुरु हो या बड़ा कोई नेता हो कोई भी हो उसको कोई फॉलो करता है तो वो जो फॉलो कर रहे हैं वो अंधविश्वास है क्योंकि उसको अभी तक प्रूफ नहीं किया इसलिए कम्यूनि समाधि जो, जो जो बोलता है वो जो भी आप उसका सिद्धांत पढ़ के देखो उनमें से किसी ने भी इसको प्रूफ नहीं किया और नहीं प्रूफ किया हुआ को अनुसरण कर रहा है। इसलिए अंधविश्वास उनके ऊपर है जो लोग बोलते हैं केवल और बहुत सारे कि वो अंधविश्वास के ऊपर ही चलता है कि वो नास्तिक है ईश्वर को ईश्वर नास्थ, नास्ती बोल दिया ईश्वर नास्ती बोलने से ईश्वर नास्ती है करके आप प्रूव करो पहले यह नास्ती है करके भी प्रूफ नहीं कर सकता है अस्थि है करके भी प्रूफ नहीं कर सकता दोनों प्रूफ करने के लिए कोई आप प्रयत्न किया नहीं उस संबंधित शास्त्र को जाना नहीं पढ़ा नहीं कुछ नहीं किया और आप बोल गए ईश्वर नहीं है क्यों नहीं है दिखाई नहीं देता और जो दिखाई नहीं देता वो सारी चीजें नहीं होती है क्या ऐसा तो नहीं कर सकता है इसीलिए ये अंधविश्वास है इसको मान रहा है इसको कहते अंधविश्वास इसको कोई तर्क से युक्ति से प्रूफ नहीं कर सकता हो ऐसी परंपरा है ऐसी हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं है हमारी परंपरा तो संप्रदाय से सिद्ध है संप्रदाय सिद्ध का मतलब हजारों सालों से लोगों ने अभ्यास करके अनुभव करके सिद्ध किया हुआ है आज कल भी ऐसे सिद्ध महात्मा हो रहे हैं ऐसे शास्त्र है और इसमें कहीं से अंधविश्वास कर सकते हैं, और आजकल साइंस भी एक एक करके प्रूव करते जा रहे जैसे उसकी क्षमता है उसके अनुसार वो भी कर रहा है इसलिए अंधविश्वास कहने के लिए और विश्वास कहने के लिए श्रद्धा कहने के लिए तीनों का अलग अलग है विश्वास से सामान्य व्यवहार चल रहा है शास्त्रादि में भी एक प्रकार का विश्वास होता है तो तात्कालिक होता है और श्रद्धा जो होती है वो आगे पीछे हमेशा वो सत्य रहती है इसीलिए तो श्रद्धावान लभदे ज्ञानम का ऐसा तो भगवान ने नहीं कहा श्रद्धावान जो है अंधकार में अंधे ने व नियमाना यथा अंधा कुआमी गिरेगा ऐसा श्रद्धावान कुआमी गिरेगा कहा नहीं उन्होंने बोला श्रद्धावार ज्ञान प्राप्त करेगा श्रद्धावार ज्ञान प्राप्त करने से क्या है ज्ञान तो सत्य होता है नित्य होता है और उसको श्रद्धा से प्राप्त कर रहा है तो वो श्रद्धा साधन कोई अंधविश्वास हो सकता है अंधविश्वास से कैसे ज्ञान प्राप्त करेगी वो तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि अंधविश्वास तो अंधे ने व अंधा गड्ढा में गिरा देगा और ये तो ज्ञान में ज्ञान के पास ले जा रहा है इसके मतलब वो श्रद्धा तो सर्व आ, क्या कहा तो ना जननी कल्याणी जननी श्रद्धा कल्याणी जननी वाधी योगी नाम का वो श्रद्धा ऐसी है ये मादा की जैसी है वो कल्याणी है पूरे जीवन में कल्याण देने वाली है और उससे अधिक कोई कल्याण कोई नहीं दे सकता वो रक्षा करती है जैसा मादा जैसी रक्षा बच्चे को करती है वैसा रक्षा करती है इसलिए श्रद्धा के सहारा के बिना आप आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो वो गुरु से श्रद्धा शास्त्र से श्रद्धा शास्त्र के विषयों पर श्रद्धा और जो नित्य नियम जो गुरु कहते मंत्र आदि जो भी है सब पर श्रद्धा करना है वो तर्क से बाद में आपको सिद्ध कर सकेगा इसलिए पहले श्रद्धा स्व सौम्य कहा उसके बाद आप तर्क करो फिर तर्क से प्राप्त हो जाएगा ये श्रद्धा है श्रद्धा की बहुत महिमा है लेकिन संक्षेप में ये कहा विधिद श्रवणादि विरोधी निद्रादि निरोधे नेदसो अवस्थान समाधान ये समाधानम और समाधि एक ही है समाधान में सम आ उपसर्ग उपसर्गपूर्वक धाधातु में लुट चूत्र से सामान्य धातु में लुट होता है एक कर्णाधिकर्ण यो ये लुट होता है तो भाव और कर्म में दोनों रहता है तो उसका अर्थ होता है समाधान मतलब समाधि ही होती और इसी प्रकार सम आ उपसर्गपूर्वक धाध आदो में की प्रत्यय करने से समाधि बनता है यह समाधान हम नवसलिंग में चलता है लिप्त प्रत्यय होने से और समाधि ही की प्रत्यय होने से की प्रत्यय पुल्लिंग में चलता है समाधि पुल्लिंग दोनों का अर्थ एक ही होता है समाधान मन अपने आप में सिद्ध हो जाना आ, ये शांति से उसकी स्थिति प्राप्त करना यहां क्या कह रहे हैं समाधान मन है? विधि श्रवणादि विरोधी निद्रा निरोधे नेदसो अवस्थान चित्त को एकाग्रता से स्थित रखना यह समाधान चित्त स्थिरता चाहिए जिस विषय पर आप चिंतन कर रहे हैं जिस विषय का आप अनुष्ठान करना चाह रहे हैं उस विषय पर चित्त निरंतर बना रहना चाहिए नहीं तो कुछ समय के बाद वो दूसरे में चले जाए दूसरे में चले गया तो पहले वाला जो कर रहा था उसका फल नहीं मिलेगा फिर दूसरे से तीसरे में जाएगा इसलिए चित्त को लगातार एक विषय पर बनाए रखना यह बहुत बड़ा साधन है नहीं हो पाता कोई बोलते हैं कि वेदांत पढ़ने के लिए आता है कितना समय लगेगा भाई चार पांच साल चार पांच साल भाव चार पांच साल में तो हम एमबीबीएस करते हैं भाई इतने साल चाहिए वेदान पढ़ने के लिए और उनसे सोचता है अब यहाँ काम चार पच्चीस साल से कर रहे हैं वो है? भी भी पढ़ रहे हैं अभी भी पढ़ा रहे हैं सब कुछ हो रहा है पच्चीस साल भी चल रहा है वो पच्चीस साल क्या होता है पूरे जिंदगी में करने का होता है तो हमने ही पता यहाँ कोई कोर्स नहीं है भाई हमारा कोर्स तो लाइफ टाइम कोर्स है पूरा लाइफ टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपका कोर्स हो सकता है नहीं भी हो सकता है तो फिर आगे जिसमें मिलेगा तो वहां हो जाएगा तो स्थिति ऐसी है क्योंकि वहां तक चित्त को पांच साल तक बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है तो तब तक एक विषय का अध्ययन करो एक वो द्वारा करो फिर उसको समझो फिर अभ्यास करो फिर अनुभव में लाओ तर्क लगाओ फिर प्रश्न करो ये सब करते करते एक विषय को जानते हुए जाना बड़ा मुश्किल है आश्चर्य हो जाता है लोगों को इतने जल्दी क्यों नहीं हो रहा ये बहुत बड़ा साधन है कि तो चित्त को हम एक वस्तु पे निरंतर बनाए रखें वो लौकिक कार्य से अभ्यास करना चाहिए कि आध्यात्मिक में तो एकदम बैठेगा नहीं पहले लौकिक कार्य में अभ्यास करना चाहिए कहीं बैठने का निश्चय किया दो घंटा तो बैठो चुपचाप बैठो तो दो घंटा बस कुछ करना है बैठे रहने का अभ्यास अब भोजन खा रहे हैं तो पूरा मन भोजन में लगाओ जब शुरू से अंध तक पूरा मन से भोजन खाओ ऐसा नहीं हड़बड़ा आदमी में इधर उधर कर दिया अंदर कर दिया पूरे चबाया दुबाया वो अंदर गया पता नहीं क्या करेगा ऐसा नहीं बहुत ध्यान से करो जैसे कि कोई आप साधन कर रहे इस प्रकार से प्रेम से भोजन को करो तो मन वहां सीख जाएगा है ना तो जो भी आप कर रहा है कोई भजन सुन रहा है तो ध्यान से सुनो क्योंकि श्रवण शब्द का श्रवण मन एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम कहा गया क्योंकि शब्द बहुत सूक्ष्म होता है वो शब्द का श्रवण में जो मन काम करता है अंदर ब्रेन के अंदर जो होता है आ, वाइब्रेशन जो होता है वो वाइब्रेशन एक अलग प्रकार की होती है और वो जिसका स्थिर हो जाता है उसकी बुद्धि जल्दी सूक्ष्म हो जाती है ऐसे बोलते हैं इसीलिए शब्द में मन को टिकाए रखना बहुत बढ़िया न नाद सदृशो लय ऐसा कहा नाद के समान कोई मन को ले करने के लिए और कोई वस्तु नहीं नाद में मन को लय करके रखो तो इस शब्द का उच्चारण अपने आप भी कर सकते संगीत आदि के द्वारा कर सकते आप कोई वेद मंत्र आदि सुन करके भी कर सकते हैं अथवा ओम का उच्चारण अपने आप करके मंत्र का उच्चारण करके उस पर ध्यान दे सकते हैं तो शब्द में मन को टिकाए रखना बहुत अच्छा है ऐसा कोई भी कार्य आप करते चल रहे हैं चलते समय भी सावधानी से चलो कि कोई टोकर ना खावे कहीं जहां जरूरत नहीं वहां पैर न लगे आ, ऐसा बहुत सावधानी से चलो ये सब में मन को टिकाए रखे उसका अभ्यास करे तो वो अभ्यास आपको साधन में भी कम आ तो कोई भी कर रहे हैं तो हमारे पलंजरी महाराजी ने तो यहां तक कहा यथाभि ध्याना वो कहीं भी आपको मन नहीं लग रहा है जिसमें आपको मन लगे अब टीवी देखना मन लग रहा है समझ लो टीवी देखते रहे लेकिन टीवी ही देखे बाकी ना देखे एक चैनल को निश्चय करके उसमें देखता रहे तो मन लगेगा क्यों मन को कहीं लगाना है ना वो इधर उधर भागे आजकल बहुत सारे चैनल हो गए ये भी बड़ा मुश्किल हो गया पहले से तो चंचल है ही अब उसके आ, साथ में और चंचल रहा हो कितने 500 600 कितने चैनल है वो ये ऐसे ऐसे दबाते रहते एक में भी नहीं रुकेगा अरे एक बार ठीक से देखो भाई वो नहीं है वो जब ठीक से देखना चाहिए नहीं होता है अब ये है कि दिमाग रह जाता है और किसी में स्थिर नहीं होता पाता और सहन नहीं हो पाता किसी चीज को वो आगे बढ़ना चाहता है बदलना चाहता है इसलिए समाधान का अभ्यास करने के लिए ये हाँ कह रहे हैं कि विधिक सिदा श्रवणाधि विरोधी निद्राधि निरोधी यहां किसका विरोध करना चाहिए जो विधान किया गया है स्रोधव्यो मंदव्यो निध्यासन हम तो साधक के बारे में कह रहे हैं इसलिए इसको लिया कि विधि श्रवणादि श्रवण मननादि का विधान किया गया है उसके विरोधी श्रवण मनन निध्यास नदि के विरोधी जितने भी है क्या है मन के विचार भी है चंचलता भी है और साथ में निद्रा आदि भी है हम ध्यान करने के लिए श्रवण के मनन करने के लिए बैठा नींद आगे कैसे मनन होगा तो उसके विरोधी जो निद्रा आदि है उसको रोकते हुए सम्यम करके उसको रोकते हुए मन को एक विषय में अवस्थित करना चित्त समाधान इसको कहते तो मनन के लिए जो विषय हमने निश्चय किया उस निश्चित विषय में मनन लगातार होते रहे उसका अंत पहुंचने तक मन उसमें लगा रहे हैं ऐसा अभ्यास करना इसलिए मैंने कहा भोजन आदि से इसका अभ्यास आरंभ करना चाहिए जैसे आपने भोजन किया भोजन के अंत तक मन वहां बना रहे उस समय इधर उधर की बात सोचे ना और अंध तक उसको सफाई से पूरा खाके और शमन करें तो वो मन उतने तक बना रहा वहां उसका अभ्यास हो जाता है और भोजन में जो जो हम अभ्यास करते हैं ना तो बड़ा काम आता है ये भी एक रहस्य कुछ भी आप नया अभ्यास करना चाहते हैं वो भोजन से शुरू करिए उससे हो जाता क्यों भोजन सबसे हमारे जरूरी चीज है और उसमें मन जैसा काम करता है वैसा सब जगह काम करेगा एक हर हर समय भोजन में आधा अधूरा छोड़ेंगे तो मन कोई भी काम में आधा अधूरा छोड़ दे पूरा नहीं करेगा वो लेकिन ठीक है हो गया ऐसा करके छोड़ देता है इसलिए ऐसा नहीं और जो आपको जरूरी है जो आप पूरा खा सकते हैं इतना ही ले तो मन क्या अभ्यास करेगा जो जरूरी नहीं है ऐसी चीजों को वो लेगा जो जरूरी है उसमें वो ठिकाएगा ऐसा ऐसा बहुत कुछ गुण उससे सीखा जाता है ये सब समाधान का अभ्यास में है वो कहने का है समाधान के बारे में ये सब साधन समाधान से जुड़े हुए हैं इसीलिए उसको तो आप लोग जानते हैं संक्षिप्त में इतना ही है ओम बोर्ना